ये उस कहानी है इसे सुनकर हम सभी प्रेरित हो जाएंगे सभी को एक उम्मीद मिलती है एक महिला होने से विकास लाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती अपने भावजाल अपने अपने सोच विचार ये पाबंदी है अगर एक बार उसको पार करके विकास में जुड़ने से महिला पुरुष का कोई भेदभाव नहीं रखते मीनु, छत्री सरपंच है देहरादून जिले में एक महिला होने के नाते पहले मीनू छत्री को जनरल कैटेगरी में सरपंच बनाने के लिए इनकार किए थे और बाद में जो लोग विरोध करते थे वो लोग भी मीनू छत्री से कंधे से कंधे मिला के अपने गाँव अपने पंचायत को विकास के दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मीनु, छत्री ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पंचायत में लाकर ग्राम सभा के जरिए लोगों से कनेक्शन बनाते हुए कॉन्टैक्ट रखते हुए वहां के समस्याओं का हाल चाल जानते हुए सभी को ध्यान में लेकर सभी के साथ अपने गाँव में विकास ले आई आइए सुनते हैं मीनू छत्री के कहानी अपने जीवन की और अपने पंचायत की कहानी मीनू नमस्कार आप अपना परिचय कीजिए आपको मेरा नमस्कार मैं मीनू छेत्री ग्राम प्रधान पुरोहित वाला ब्लॉक सहसपुर देहरादून से. आप अपना गाँव के भौगोलिक स्वरूप को एक बार वर्णन कीजिए वहाँ क्या हालत है कुल मिला कितना आबादी होंगे उधर मेरे गाँव की पॉपुलेशन लगभग 650 है क्यूँकी पहाड़ी जगह होने के कारण यहां छोटी सी ग्राम पंचायत यहां पर इस छोटी सी ग्राम पंचायत में बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है चूँकि हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ पहाड़ी हैं, बरसात के दिनों में यहां पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन समस्याओं का समाधान भी हमें आपस में मिलजुल निकालना पड़ता है यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है यहां पहाड़ियों को खिसकने से या बरसात के दिनों में मलवा गाँव में आ जाने ऐसी बचाव के लिए सब मिलजुल कर जंगल के किनारे किनारे पर कच्चे नाले का निर्माण करते हैं, जिससे ऊपर का मलवा सीधे घरों में ना आए वो थोड़ा रुक रुक कर नालियों में बह जाए तथा जंगल के किनारे में पुश्ता आदि का निर्माण भी मेरी और से मनरेगा के माध्यम से किया जा रहा है ऐसा जहां तक सम्भव हो सक रहा है और जहां जहाँ जरूरत है और जिस चीज माध्यम ऐसी जिस चीज विभाग से, चाहे वो सौ हो या मनरेगा हो या चौदवा वित्त आयोग हो या राज्य वित्त हो या कभी विधायक निधि ऐसी भी हमारे गाँव में लगातार विकास का कार्य कराया जा रहा है कोविड के संकट स्थिति में आप अपने गाँव में लोगो तक पहुंचकर उनमें उनमे जागरूकता और साथ साथ आप कौन से राहत कार्यक्रम ग्राम पंचायत के जरिए आप कर रहे हैं वो सब आप एक बार बता दीजिए स्कूल रेडियो के श्रोताओं को मैं स्कूल रेडियो के माध्यम से समस्त श्रोता गणों को बताना चाहूंगी की इस कोरोना जैसी महामारी के चलते हमारा देश बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है इसके लिए हम सभी को जन को पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार के साथ कंधे ऐसी कंधे मिला चलना होगा सबको जागरूक करना होगा मैंने भी अपनी ग्राम पंचायत में कुछ मध्यम परिवारों को अपने ग्राम सभा के सहयोग से कुछ सूखा राशन एवं पैसे देकर उनकी मदद की साथ ही मैंने पतंजलि योग द्वारा तथा विधायक जी के द्वारा और जिला पंचायत के द्वारा भी अपने कुछ मध्यम परिवारों को जिनके ऊपर इस समय प्राइवेट नौकरी के चलते उनको सैलरी नहीं मिल रही है और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है ऐसे में उनको सूखा राशन दिलवा उनकी कुछ कमी को पूरा करने की कोशिश की साथ ही मैंने जन जागरूकता अभियान के तहत कुछ प्रिंट किए हुए पोस्टर को गाँव में बंटवाया तथा दीवारों पर उसको लगवाया जिससे लोगों को कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के कुछ उपाय पता चल सकी. साथ ही मैंने पूरे गाँव को सैनिटाइजर करवाया लोगो को जिला पंचायत के माध्यम ऐसी एवं विधायक जी के माध्यम ऐसी सैनिटाइजर तथा मास्क वितरण करवाए साथ ही अपील की कि आप लोग अपना ख्याल स्वयं रखें, घर से कम से कम बाहर निकले घर में रहें सुरक्षित रहें स्वस्थ रहें, हमारा ग्राम पंचायत आर्मी कैंट के अंदर है आने जाने की बहुत परेशानी है चारों तरफ से लॉकडाउन के चलते आर्मी की और ऐसी भी गेट बंद कर दिए गए है हमारी सुरक्षा की दृष्टि ऐसी बहुत अच्छा काम है तब मैंने ऐसे में राशन वाली की गाड़ी गैस की गाड़ी सब्जी की गाड़ी तथा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान जो की हमारे गाँव से कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर है उसको यही पर प्रयास कर आर्मी वालों से परमिशन लेकर उनको अपने गाँव में ही बुलवाया जिससे लोगों को राशन सब्जी गैस एवं सरकारी सस्ते गले के सामान को लाने में कोई दिक्कत न हो ऐसा मेरा प्रयास रहा इसमें मेरे वार्ड मेंबर का बहुत ज्यादा सहयोग रहा वो लोग मेरे साथ साथ खड़े रहे मैं चाहूंगी कि भगवान जल्द से जल्द ऐसी महामारी को हमारे इस देश से दूर करे और सभी लोग स्वस्थ रहे सुरक्षित रहे ये बहुत अच्छी बात है आपका जन्म कहाँ हुआ मेरा जन्म स्थान मुरादाबाद में है मैं मध्यम परिवार ऐसी हूँ मेरे माता पिता ने अपने आप अनपढ़ होने के बावजूद मेरे पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया बचपन में क्या बनना चाहते थे ये बताइए और मेरी दिली इच्छा थी बचपन से कि मैं लॉ करूँ वकील बनू और सबके साथ न्याय करूँ परन्तु ये संभव नहीं हो पाया आर्थिक परिस्थितियों के चलते मैं लॉ नहीं कर पाई शादी हो गई और फिर बस आगे जाकर यही समाज सेवा में कार्यरत हूँ आप वकील बनना चाहते थे मगर आप आर्थिक समस्याओं से नहीं बन पाए लेकिन आप उससे भी बढ़कर सभी लोगों के लिए अपने गाँव में सरपंच बन आप बहुत काम कर रहे हैं उसके बारे में आप हमारे स्कूल रेडियो श्रोताओं को बता दीजिए मैं मेरा जो बचपन का सपना था वकील बनने का वो तो नहीं बन पाई परंतु कहते हैं न कि जहां चाह होती है वहां रहा होती है शादी के बाद दो बच्चे हुए बच्चे बड़े हो गए मेरे हजबेंड ने क्यूँकी उनको पता था की इसमें कर गुजरने की कुछ क्षमता है ये कुछ कर सकती है उन्होंने मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और लोगो ने चाह समाज सेवा की भावना मेरे अंदर कुट कुट कर भरी हुई थी देखते थे कि लोगों के लिए निस्वार्थ भाव ऐसी से सेवा करती है तो गाँव के लोगो ने चाह की मैं क्यों न प्रधान बनू और पूरा गाँव एक तरफ हो गया और वहाँ में दो में प्रधान पुरोहित वाला चुनी गयी तब से मैं गाँव के लिए आज तक दो हजार लगातार तीसरी बार मैं प्रधान बन रही हूं. लोगों ने चाहा है मेरे काम को सराह है मेरी हमेशा से इच्छा रही कि मैं अपने गाँव के लोगों के लिए खरी उतरू हर काम करूं, विकास का कार्य करूं, जहां कोई परेशानी होती है वो मेरे को 24 घंटे में किसी भी टाइम पुकारे मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहती हूँ आप किस तरह अपने गाँव में डेवलपमेंट करते हैं मेरे को आगे भी सेकंड टाइम जब प्रधान बनना था दोबारा पंचायत चुनाव आए दो में जनरल सीट थी उस टाइम भी कुछ लोगों का विरोध हुआ कि अब जनरल सीट है अब तो किसी जेंट्स को प्रधान बनना चाहिए ये दोबारा क्यों नॉमिनेशन कर रही है लेकिन गाँव के लोगो ने फिर एक होकर कहा की भाई जो इतना अच्छा काम कर रही है पाँच साल में इतना आगे बढ़ गई एक अकेली लेडीज जिसका कोई पीछे बैक सपोर्ट नहीं है वरना महिलाओं के तो कोई पति काम करता है कोई बेटा काम करता है परंतु ये अकेली एक ऐसी महिला है जो अकेले काम कर रही है हजबैंड फौज में है बच्चे भी अभी पढ़ रहे हैं। जब इतना काम ये कर सकती है तो जनरल सीट में जेंट सी क्यों दोबारा लेडीज क्यों नहीं बन सकती वो काम सीख चुकी है आगे और ज्यादा करेगी ये कहकर फिर दोबारा लोगों ने चुनाव में मेरे को उतारा और दोबारा मुझे प्रधान बनाया इसके लिए मैं अपने गाँव वालों को अपनी तरफ से, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आभार प्रकट करती हूँ कि कुछ बुजुर्ग लोग जो देश की आज़ादी के समय से यहाँ पर हैं, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया उन्होंने कहा बेटा तू तेरे साथ हम लोग है कहीं मत घबराना मेरे में हिम्मत आई और फिर मैंने दोबारा प्रधान बनी दोबारा प्रधान बनने के बाद फिर मैंने और भी उतनी ही जोश के साथ హిమ్మ కే మేర గ నదీ బివారా కమే కం పద్రోల పరివారా ఉస్తా నీ నదీ నదీ వేగర ద దూసే దూసరేరే నీసరే రోడ్ తే బాగుంటా ఏ ఉద్యోగ దేశ ఆజాదీ ఆ इतने प्रधान आये लेकिन किसी ने हमारे लिए नहीं सोचा कोई रोड नहीं दे सका एक ये महिला क्या कर पाएगी उन्होंने मेरे आगे ये बात रखी और मैंने उनको आश्वासन दिया मैंने कहा जी जान लगा दूंगी आप लोगों के लिए जितनी मेहनत होगी करूँगी मैं यहाँ रोड निकलवा ही रहूंगी जब इसके लिए मैंने पीडब्ल्यू अन्य डी साहब कहाँ कहाँ अधिकारियों से बात की उन्होंने आकर मुझे कहा प्रधान जी संभव नहीं है नदी में रोड नहीं बन सकती ये जैसे चल रहे हैं, इनको चलने दीजिए किसने कहा था कि नदी के पास ये घर बनाए ये कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया चले गए मेरे को रात को नींद नहीं आती थी ये सोचकर कि क्या होगा एक तो नदी कभी अगर तेज नदी आ जाए तो उनका घर बहने की बहने का डर रोड नहीं है इसको कैसे करा जाए लेकिन धन्यवाद दूंगी मैं मनरेगा योजना का की मनरेगा योजना आई और वहां से मैंने गाँव वालों के जॉब कार्ड बनाने शुरू किए जॉब कार्ड बनाया और नदी में के एक साइड में जाल से पूरा पुस्ता निर्माण करवा दिया पुस्ता बन गया फिर मैंने अधिकारी लोगों को बुलाया सर मैंने पुस्ता लगा दिया इनका घर तो मैंने सेफ कर दिया लेकिन अब रोड बनाने की जिम्मेदारी आपकी है आगे मुझे बताइए की कैसे किया जाए तब उन्होंने कहा प्रधान जी आपने बहुत मेहनत की है आपने इतनी मेहनत की है तो इसके लिए जरूर हम भी आपका साथ देंगे तब उन्होंने उस नदी के पास उस जाल के ऊपर उसको पूरा पक्का करते हुए वहाँ पर पीडब्ल्यू के माध्यम से रोड बनाई लोगों की रोड बनी उसके ऊपर नदी के ऊपर पुल बनवाया फिर तार जाल से फिर साइड में फिर पुस्तक निर्माण करवाया ताकि वो रोड बार बार न टूटे आज दस बारह साल हो गए वो रोड जो की त्यो है बहुत अच्छी रोड बनी है लोग खुश है ऐसा लगता है अब तो कि उस जगह पर वही मतलब छोटी सी ग्राम मिनी मसूरी टाइप का लगता है इतना सुन्दर लगता है ऐसी मेहनत फिर मैंने महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी कार्य किया महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया उनको बताया कि महिला कहीं किसी से कम नहीं है अगर वो ठान ले तो आकाश की ऊँचाइया छू सकती है और उन लोगो ने मेरे को देख देख कर महिलाओं को लगा की नहीं जब ये एक अकेली महिला कर सकती है तो हम भी कर सकते है उन लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया आगे बढ़े हर जगह काम करने में तत्पर रहे कहीं भी बुलाती थी कहीं जाना होता था तो मेरे गाँव की महिलाएं एकजुट होकर मेरे साथ चलती थी ऐसा करके काम किया इसके लिए मुझे जगह जगह जाने का मौका मिला आप एक पंचायत ट्रेनर है मास्टर ट्रेनर भी है और आपने बहुत काम किए हैं आपने मास्टर ट्रेनर बन गए हैं, इसके बारे में आपके अनुभव हम सबको बता दीजिए ये अनुभव कैसा रहा मुझे मौका मिला अपने पंचायत राज की और से आई ए मसूरी में आई को ट्रेनिंग देने का वहां जाकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास आरोप हमारे आई के साथ संवाद का मौका मिला उनके प्रश्नों का उत्तर देने का मौका मिला मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन कि आज मैं भी आई के बीच में खड़ी होकर कुछ बोल सकने के लायक बनी हूँ हार्दिक आभार एवं धन्यवाद दूंगी अपने उत्तराखंड पंचायत राज को तथा एन की पंचायत राज को की आप दोनों के समन्वय ऐसी हमें हमारे पंचायत राज ने जन को ट्रेनिंग देने का काम किया हमें आगे बढ़ाने का काम किया हमें इस लायक बनाया कि हम आगे बढ़े कुछ करें और बोल सके जगह जगह ट्रेनिंग मिली उसके बाद पंचायत राज ने कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जिसमें मैं भी शामिल हूँ हमें मास्टर ट्रेनर बनाया और आज हम इस योग्य बने कि हम बाहर बाहर जाकर पंचायतों में अन्य जन को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। ऐसे है ऐसे करके पंचायत राज ने हमें हमारे अंदर हमारे मनोबल को बढ़ाया है इसके लिए मैं बार बार अपने पंचायत राज को एवं एन आई पंचायत राज को धन्यवाद देती हूं। साथ ही मैं फॉरेस्ट का भी बताना चाहूंगी क्योंकि हमारे गाँव के एकदम पीछे फॉरेस्ट है वहाँ पर जंगली जानवरों का डर बना रहता है ऊपर ऐसी क्यूँकी भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है पहाड़ी एरिया है बरसात के दिनों में पूरा जंगल का पानी गाँव के अंदर घुस जाता है गाँव के घरों को नुकसान करता है लोग भयभीत रहते हैं बरसात के दिनों में कि न जाने कब स्लाइडिंग होगी कब बरसात का पानी पूरा मलबा हमारे घर में घुस जाएगा ऐसा देखकर, फिर मैंने घरों के पीछे जंगल के साइड में पुस्ता लगाने का कार्य भी शुरू किया है इस कार्य को कर रही हूँ अभी तीसरी बार काम देख कर लोगों ने जो विपक्ष में भी थे उन्होंने भी काम देखा काम को सराहा और 2019 में कोई भी मेरे अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ सब ने मिलकर मुझे निर्विरोध प्रधान बनाया इसके लिए मैं अपने समस्त ग्राम को अपनी और ऐसी हार्दिक धन्यवाद देती हूं, आभार प्रकट करती हूं। साथ ही मैं कहना चाहूंगी अपनी उन महिला बहनों को जो रिजर्व सीट आरोप पर प्रधान पर तो बन जाती है परन्तु उनका कार्य उनके पति उनके ससुर या उनके बेटे करते हैं ये सरासर गलत है अगर सरकार ने हमें आरक्षण देकर इस योग्य बनाने की कोशिश की है की हम घर ऐसी बाहर निकले हम अपने आप को कुछ साबित कर सके तो हमें अपने आप को ही साबित करना है न की हमने सिर्फ मोहर लगाने के लिए साइन करने के लिए केवल हम प्रधान नहीं बने हम बने हैं तो जन सेवा के लिए जन जागरूकता के लिए एक मिसाल बनने के लिए हमें आगे आना होगा कई जगह देखा गया की पति लोग अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, पत्नी के नाम का साइन करके लेकिन जब जाँच आती है तो प्रधान जेल जाती है और पति घर में मौज करता है ऐसी परिस्थितियों को न झेलना पड़े इसके लिए मैं बार बार हमेशा ट्रेनिंग के माध्यम से भी अपनी बहनों को समझाने का प्रयास करती हूँ की आप लोग बाहर आओ मैं मना कर देती हूँ उन जेंट्स भाइयों को की प्लीज आप लोग अगर प्रधान आपकी पत्नी है तो मीटिंग में अपनी पत्नी को भेजिए आप मत आइये आप घर से उनको सपोर्ट कीजिए आप घर में बैठकर उनके उनका ट्रेनर बनिए उनको सिखाइए लेकिन बाहर केबल और केबल जो वास्तविक प्रधान है उसको बोलने का मौका दीजिए उसको काम करने का मौका दीजिए आप प्रधान बनने से महिलाओं का और पुरुषों का क्या प्रतिक्रिया रहा कुछ पुरुष वर्ग को मेरे प्रधान बनने में आपत्ति हुई तो वही दूसरी ओर महिलाओं को बहुत खुशी हुई उन्होंने कहा कि एक महिला अगर प्रधान है तो हम अपनी कोई भी पीड़ा कोई भी बात निसंकोच महिला प्रधान को बता सकते हैं अगर यही जेंट्स प्रधान होंगे तो शायद हो सकता है हम अपनी कोई परेशानी न बता पाए वो लड़ गए सबसे की क्यूँ ऐसा सोच रहे हो की महिला है మహిళ కటి బూ నీ ఐసే మహిళ ఇంలో బుజుగ బాయ్ లో రాత ది మేర సా కంధే ఖాతా కంధా మిలా మేర కానీ నిచ బ హెకర చల్నా యాసా ఉన్న మేర బాథి ये कहूंगी कि जहां परेशानियाँ आईं तो वहां उस परेशानियों से जूझने का उनका समाधान निकालने के लिए भी मेरे पुरुष भाई लोग महिला बहने लोग बड़े बुजुर्ग लोग मेरे साथ खड़े रहे इसके लिए भी उन सभी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद एक महिला होने के नाते कौन सी समस्याओं को सामना करना पड़ा एक बार आप विवरण दीजिए प्रधान बनके के गाउं में विकास लाना बहुत मुश्किल काम है ऐसा आपने कभी सोच लिया साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि एक महिला जब प्रधान बनती है तो उसको समाज में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कितनी परेशानियाँ आती है घर परिवार को देखते हुए उसके साथ समाज को देखना है गाँव का विकास देखना है इन चीजों की समस्याओं को कैसे करके हमने समाधान उसका कैसे निकालना है ये सब भी एक महिला के जीवन में महिला जनप्रतिनिधि के जीवन में आती है सबसे प्रमुख समस्या आती है जेंट्स लोगों का ईगो उनको लगता है कि हम एक महिला महिला के आगे अपनी समस्याओं को रखने कैसे जाए उनका ईगो हर्ट होता है उनको परेशानियाँ लगती है नाराजगी होती है कि महिला को प्रधान बना दिया हम क्यों जाएं। अकेली महिला घर पर है कोई भी बात हो सकती है हम नहीं जाएंगे लेकिन मैंने उनको अपने व्यवहार से अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया मैंने कहा महिला और पुरुष कोई अलग अलग नहीं है अगर मानो तो हम आप ऐसी और आप हम ऐसी हम चाहे तो दोनों मिलकर हर समस्या का समाधान ढूँढ़ सकते है आप लोग मेरे साथ आइए मुझे अपनी बेटी समझिए अपनी बहन समझिए अपनी बहू के रूप में देखिए और अगर कहीं मैं गलत हूँ या कहीं मेरे को लगता है कि भाई ये परेशान होगी तो आप लोग मेरा सहारा बनिए साथ दीजिए और गाँव का विकास में योगदान कीजिए थोड़े समय तक तो उन लोगों ने मेरे को परेशान भी किया कुछ लोगो ने उन्होंने आर टी आई मेरे ऊपर आर टी मेरे ऐसी जवाब मांगा लेकिन क्यूँकी जहाँ सच्चाई होती है तो वहां कोई भी बाधा कोई भी परेशानी कुछ नहीं बिगाड़ पाती मैंने डट कर मुकाबला किया मैंने उस आर टी आई का उनको बखूबी जवाब दिया उसके बाद दी। वो संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने मेरे केस को आयोग में डाल दिया उस दिन मेरे को थोड़ा दुख हुआ की मेरे इतना मेहनत करने के बावजूद आज मेरे ही गाँव के भाईजन लोग मेरे ही लोग मेरे पर आर लगाकर एक महिला को डोमिनेट करने का काम कर रहे हैं और मैंने एक मन में दृढ़ संकल्प लिया कि मैं लड़ूंगी अपने गाँव के लिए अपनी सच्चाई के लिए आयोग में जाकर भी बिल्कुल मेरा केस सही सा वो हुआ जज साहब ने बहुत एक बधाई दी कि एक महिला होकर आप इतना अच्छा कार्य कर रही है और उन लोगों को भी समझाया की आप लोगों ने तो इनका साथ देना चाहिए अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो एक महिला कैसे काम करेगी उनको काम करने दो ऐसे करके मैंने परेशानियाँ भी झेली आर्मी वालों से भी बातचीत की मतलब हर क्षेत्र में कठिनाइया कठिनाइया आती हैं महिलाओं के लिए घर का सारा काम मैनेज करना पड़ता है घर में बच्चों को स्कूल भेजना है घर का काम है ग्रस्त जीवन है भाई तो परिवार को देखना जरूरी है अपने रिश्ते नाते को भी देखना है इन सब के बीच उन सब को देखते हुए उन सब का सहयोग लेते हुए मैंने काम किया इसके लिए मेरे परिवार के अन्य सदस्य उन्होंने भी मेरे को बहुत हौसला दिया मेरी माँ ने तो पढ़ा लिखा कर दूसरे घर में भेजा लेकिन मेरी सासू माँ ने भी मेरे को इसमें बहुत हौसला दिया उन्होंने कहा तू कर सकती है कर अगर तुझे जनता ने बनाया है तेरे से कुछ अपेक्षा की है तो तुझे करना होगा तू बढ़ बेटा तू कहीं परेशान मत होना कहीं मत डगमाना बढ़ते जाना और यही सब प्रेरणाए मेरे को आगे बढ़ाती हैं, आगे काम करने का हौसला देती हैं, इसके लिए पुनः पुनः मैं अपने परिवारजन का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ उन विपक्ष का भी जिन्होंने पहले मुझे आर लगाई लेकिन आज वो खुद मेरे साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम कर रहे हैं जो आपके विरूद्व लड़ते थे वो भी आज आपके साथ डेवलपमेंट में जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है आपने कितना मेहनत किए हैं कितना ट्रांसपरेंसी एकबिलिटी आप प्रधान होके अपने पालन में लागू किए हैं वो तो सीखने वाली बात है आप अपना ग्राम सभा के बारे में बता दीजिए आप कितने बार मिलते हैं और क्या क्या निर्णय वहाँ पर आप लोग लेते हैं कैसे काम चलाते हैं ग्राम सभा में हमारे गाँव में वर्ष भर में चार खुली बैठक का आयोजन किया जाता है हम लोग एक एजेंडा पूरे गाँव में घुमाते हैं सबको सूचना देते है की इस तारीख को गाँव की खुली बैठक है कृपया जरूर आइएगा उनसे साइन लेते हैं फिर मीटिंग के दिन सारे लोग जब आ जाते हैं मीटिंग होती है तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको गाँव का बजट बताया जाता है कार्यो की रूपरेखा बनाई जाती है परपोजल बनाया जाता है पाँच साल का प्रस्ताव बनाया जाता है उसमें देखा जाता है की कौन से काम को किस तरह से करना है उसमें कितना खर्चा आएगा तथा उसमें प्रायरिटी पहले हम किसको देंगे कौन सा काम ज्यादा जरूरी है ऐसा करके हम लोग प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अनुसार हम लोग जो बजट आता है उससे काम करते हैं मैं इसके लिए अपने समस्त वार्ड मेंबर का साथ लेती हूँ वार्ड मेंबर मेरे साथ खड़े रहते हैं उनको बताती हूँ की इस जगह इस वार्ड में सी सी बननी है, या पुल बनना है या नाली बननी है या पुस्ता निर्माण होना है या बिजली के पोल लगने हैं ऐसा करके उनको बताया जाता है फिर वो लोग भी समय समय पर अपने तरीके से उस काम की देखरेख करते हैं ऐसा करके मेरे गाँव में हर काम बहुत अच्छा होता है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती कोई परेशानी नहीं है साथ ही हम लोग सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करते हैं मेरा गाँव बहुत ही स्वच्छ है मेरे गाँव के लोग सभी स्वस्थ है मेरे गाँव में 100% परसेंट शौचालय है और हमारे यहां लगातार समय समय पर कूड़ा गाड़ी आती है लोग अपने घर के कूड़े को गाड़ी में डालते है कूड़ा गाड़ी में डालते है मैंने अपने पंचायत के फंड से प्रत्येक घर में दो दो डस्टबिन दिए हैं एक गीला कूड़ा रखने के लिए एक सूखा कूड़ा रखने के लिए तथा बर्मी कंपोस्ट फिट भी बनाए हुए हैं लोग अपने गाय का गोबर उसमें डालते हैं उससे खाद बनती है और लोग उस खाद को अपने पेड़ पौधे बगीचों में इस्तेमाल करते हैं ऐसा करके हम लोग अपने गाँव को हर प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से स्वच्छता की दृष्टि से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मेरे गाँव में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है मेरे गाँव में कोई भी परिवार बेरोजगार नहीं है प्राइवेट सही ज्यादातर आर्मी पर्सन है प्राइवेट लोग भी लगातार अपना काम करते है बहुत अच्छे से मेल मिलाप ऐसी हम लोग काम करते है मेरा गाँव बहुत ही सुंदर है अच्छा है आप पंचायत राज के बारे में और अपने पंचायत के प्रधान के रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में खुद करते हुए सीखें नहीं तो आपके पति ने आपको ये सब सिखाया है नहीं तो आप पढ़े लिखे महिला है इसीलिए आप खुद सीखे है आप एक बार इसके बारे में अपने श्रोताओं को सुना दीजिए मैं अपने स्कूल रेडियो के श्रोताओं को बताना चाहूंगी की मेरे अपने गाँव के विकास कार्य के लिए योगदान में और मुझे आगे मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे ग्राम वासियों का है जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया मेरे पंचायत राज उत्तराखण्ड का है जिन्होंने समय समय पर ट्रेनिंग के माध्यम से हमें कई योजनाओं के बारे में अवगत कराया हमें बोलने का मौका दिया हमें बताया कि हम किसी भी काम को पारदर्शिता के साथ कैसे कर सकते हैं, तथा इसमें सबसे अहम भूमिका जो रहती है वो है हमारी शिक्षा क्योंकि शिक्षित होना बहुत जरूरी है मेरा यह मानना है हमारा आज के डिजिटल युग में अगर हम शिक्षित नहीं है तो ऐसे में हमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, मेरे को मेरे पति का सपोर्ट सिर्फ इतना रहा कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने की परमिशन दी बाकी कहीं भी उनका कोई रोल नहीं है कोई चीज सिखाना नहीं है क्यूँकी उनका ग्राउंड एकदम अलग है वो जैस सेवा कर रहे हैं फौज में है और मैं समाज सेवा मेरे हजब अभी ज्यादा नहीं हुआ एक ही साल हुआ है रिटायरमेंट को तो इसलिए मैंने अकेले ही अपने बच्चों का साथ लेकर मेरे बच्चे छोटे छोटे थे मेरे बच्चों का इसमें बहुत सपोर्ट लिया खास कर मेरी बेटी जो फर्स्ट में मैं 2008 में जब प्रधान बनी तब मेरी बेटी केवल दस बारह साल की थी उसने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया मैं कहीं घर से बाहर जब निकलती थी तो वो अपने छोटे भाई को लेकर घर में आराम से बैठती थी कि बेटा मम्मी आएगी तू परेशान मत हो ऐसा मेरे बच्चों का सपोर्ट कहिए और मेरे परिवार का सपोर्ट ये था कि बस बाहर जा रही है तो सही है सही है काम करना है उसने काम करके घर में आना है तो मैंने घर को भी मैनेज किया बाहर भी मैनेज किया इसमें बाकी मेरी मेहनत मेरा पंचायत राज उत्तराखण्ड साथ में एन वहां की हमारी उत्तराखण्ड की स्टेटलिंग ऑफिसर प्रश्न मैडम को भी मैं इस रेडियो के माध्यम से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करूंगी की आपने मेरे पर विश्वास जताया और हमें हैदराबाद बुलाया वहाँ से भी हमें बहुत सारी पंचायत के बारे में अच्छी जानकारियाँ मिली और हमने उनको अपनी पंचायतों में लागू किया विकास कार्य के लिए यही कहना चाहूंगी कि जब घर से कदम बाहर निकालो तो परेशानियां भी आती हैं और उसको समाधान का भी मतलब समाधान भी उसको हमें वही मिलता है उसी ग्राउंड में मिलता है जहां पर परेशानियां होती है ऐसा करके मैंने पूरा विकास किया गाँव में सब खुश है गाँव के वृद्ध बुजुर्ग लोगों का मैं सहारा बनी वो लोग इतना विश्वास शायद अपने परिवार के ऊपर ना करते हूं जितना विश्वास आज मेरे ऊपर करते है कोई भी बात हो वो लोग मेरे को सिर्फ फोन करते हैं कि तू कहा है मैं कहती हूँ आप इधर मत आना परेशान हो जाओगे मैं स्वयं चलकर उनके घर पहुँचती हूँ उनकी जो भी समस्या होती है उसको समाधान करती हूँ और आगे इसी रूप में मैं कार्य करती हूँ तथा मैं इसके लिए भी धन्यवाद दूंगी अपने पंचायत राज उत्तराखंड तथा अपने राज्य सरकार का कि अभी के पंचायत चुनाव में आपने शिक्षा को आधार बनाया कम से कम जनप्रतिनिधि को महिला प्रतिनिधि को एर्थ पास और जेंट्स प्रतिनिधि को टेंथ पास करना बहुत जरूरी रखा गया ये जरूरी भी था और ये संभव हुआ आज 2019 के पंचायत चुनाव में लगभग लगभग 99% लोग पढ़े लिखे चुनकर आए हैं और वो मैं समझती हूं कि जितना हो सकेगा वो विकास का कार्य अपने क्षेत्र में बखूबी कर रहे होंगे मेरा तीन बार का कार्यकाल मेरे साथ खट्ठे मीठे अनुभव के साथ गुजर रहा है गुजरा है लेकिन मैं खुश हूं कि मुझे आपका अपने समाज का सेवा करने का मौका मिला इसके लिए पुनः पुनः मैं धन्यवाद दूंगी अपने ग्रामवासियों का कि अगर आज उन्होंने मुझे ये पद न दिया होता तो आज मुझे न ही पंचायत राज की पहचान होती न ही अपनी सरकार की पहचान होती न ही आपको और हमको आपस में रूबरू करने का मौका मिलता मीनू क्या ये जरूरी है ग्राम के विकास सिर्फ पंचायतियों से ही होता है ग्राम की विकास देश की विकास है ये आप भी मानते हैं मैं बताना चाहूंगी आप सबको की ग्राम पंचायत सरकार की एक सबसे छोटी इकाई है जो त्रिस्तरीय पंचायत के रूप में गाँव के विकास में कार्य करती है गाँव का विकास ही देश का विकास है त्रिस्तरीय पंचायत के रूप में जो जन प्रतिनिधि होते हैं ये अपनी ग्राम पंचायतों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर सकने में सक्षम होते हैं क्या आपको तरह तरह के फंड और ग्रांट सही टाइम पे मिलते थे या दिक्कत होती थी ये कैसा आपने इतना विकास अपने गाँव में किए थे क्या धन सही टाइम पर आपको मिलता था कोई पाबंदी रहती थी या कैसे आप मैनेज किए थे बजट को हमें ग्राम पंचायत के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा एवं भारत सरकार द्वारा जो फंड रिलीज होते हैं वो बिल्कुल समय ऐसी होते है तभी हम गाँव के विकास कार्य को सही समय आरोप करने में सक्षम रहते हैं अन्य ग्रांट भी चाहे वो विधायक निधि हो सांसद निधि हो सौजल के माध्यम ऐसी हो ये सभी फंड हमें बिल्कुल समय ऐसी प्राप्त हो जाते हैं समय ऐसी उसकी एम होती है काम की और तभी हम काम भी कर पाते हैं अन्यथा यदि हमारी पंचायत में बजट ही नहीं आएगा तो कहीं कहीं दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा बट ऐसा नहीं है सरकार का और भारत सरकार का बहुत ज्यादा साथ पंचायतों को मिलता है साथ ही मनरेगा के तहत भी जो कार्य किया जाता है उसका फंड भी बहुत समय से मिलता है डायरेक्ट लेबर के अकाउंट में उनके द्वारा किए गए कार्य का पैसा मिल जाता है तथा मेटेरियल वर्क का पैसा भी डायरेक्ट मेटेरियल वाले को समय से उसके अकाउंट में चला जाता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना ही लेबर को ना ही मेटेरियल लाने में कोई दिक्कत और समय से फंड आने पर हम लोग काम भी बहुत अच्छे से और समय से कर पाते हैं आपके द्वारा गाँव में कितना विकास हुआ है वो सब देखते हुए आपको गवर्नमेंट के जरिए कई सारे शुभकामनाए मिले हैं और बहुत अवार्ड रिवार्ड्स वो सब मिले हैं इसके बारे में भी आप एक बार हमें बता दीजिए मुझे अपने ग्राम पंचायत में अच्छा कार्य करने के लिए विकास कार्य करने के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए मेरे को बेस्ट महिला सशक्तिकरण का पुरस्कार मिला है मुझे राज्य सरकार द्वारा महिला दिवस पर 2017, 2018, 2019 में लगातार तीन बार पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं मेरे को पंचायत राज की ओर से भी बेस्ट ट्रेनर का पुरस्कार मिला है तथा महिला सशक्तिकरण का और महिला दिवस आरोप भी पुरस्कार प्राप्त हुए है मुझे स्टेट से बाहर जाकर ग्राम पंचायतों में ट्रेनिंग देने का जो मौका मिला है उसके लिए भी अपने स्टेट से बाहर के स्टेट में भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, मुझे अपने ब्लॉग के माध्यम से भी स्वच्छता अभियान के तहत भी बेस्ट सरपंच का पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये सारे पुरस्कार मुझे अपनी काबिलियत से तथा अपने पंचायत राज के द्वारा दी गई, हमें ट्रेनिंग के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं, आभार प्रकट करती हूं, अंत में मैं स्कूल रेडियो एवं अरुणाधी को अपनी और से हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे आज इतना अच्छा मौका दिया मेरा संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने मुझे अपने स्कूल रेडियो इंटरव्यू के माध्यम से, मेरे ग्राम पंचायत में होने वाले कार्य तथा मेरा जीवन परिचय मेरे जीवन में आई हुई कठिनाइया उपलब्धियाँ आदि के बारे में मेरे ऐसी जानकारी ली मेरा सौभाग्य है की मैं आपके द्वारा अपने आप को कुछ साबित करने का मुझे मौका मिला है इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद एवं आभार मीनू छत्री आपको बहुत बहुत बताई और धन्यवाद स्कूल रेडियो टॉक शो में आकर आप अपने विजय गाधा अपने गाँव की पंचायत के जरिए जो जो विजय प्राप्त हुआ है उसके बारे में आपने सभी को अपने ज्ञान को बांटे है आपको बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल रेडियो की तरफ ऐसी